एक भालू और दो दोस्त एक दफा की बात है दो जिगरी दोस्त रॉन और जॉन थे उन्होंने दुनिया घूम-घूमकर दुनिया देखने का इरादा जाहिर किया और एक दिन जंगल जाने का फैसला कर लिया जंगल बहुत घना था वो जानते थे ये खतरनाक है यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे कैसा भी खतरा आ जाए हां जंगल बहुत खतरनाक था इसलिए उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कैसा भी खतरा आ जाए वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे यक पयप उन्होंने एक तेज गरजदार आवाज सुनी देखा एक लहेम शहीन भालू उनकी रोन तेजी से करीब के एक درخت पर चढ़ गया जॉन पीछे रह गया वो درخت पर चढ़ना नहीं जानता था तो उसने रोन से पूछा क्या तुम मेरी चढ़ने में मदद कर सकते हो क्या तुम मेरी درخت पर चढ़ने में मदद कर सकते हो भालू मुझे खा जाएगा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 और सांस रोक के सीधा जमीन में पड़ गया। बिल्कुल इस तरह जैसे कि मुर्दा। भालू जमीन पे पड़े आदमी के करीब आया। उसने उसके कान सुने और धीरे से जगह छोड़ दी क्योंकि भालू मुर्दा मक्खलुकाद को हाथ नहीं लगाते हैं। भालू के चले जाने के बाद दोस्त दरख्त से नीचे आया और उसने अपने दोस्त ज भालू मुझे नसीहत कर रहा था कि झूठे दोस्त पर ऐतबार ना करना, वो मुश्किल घड़ी में तनहा छोड़ देता है।